خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنزَلْنَاهُ بِقَدَرٍ فِيهِ رِزْقٌ لَّكُمْ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ نَأَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ भला वो कौन है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया फिर उसके द्वारा वे शोभामान बाग उगाए जिनके पेड़ों का उगाना तुम्हारे अधिकार में न था क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह भी इन कार्यों में साझीदार है नहीं बल्कि यही लोग सनमार्ग से हटकर चले जा रहे हैं और वो कौन है जिसने जमीन को ठहरने का स्थान बनाया और उसके अंदर नदी प्रवाहित की और उसमें पहाड़ों की मेखें गाड़ दी और पानी के दो भंडारों के बीच पर्दे डाल दिए क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी इन कामों में सहभागी है नहीं बल्कि इनमें से ज्यादातर लोग नादान हैं। कौन है जो विकल की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारे और कौन उसकी तकलीफ दूर करता है और कौन है जो तुम्हें जमीन का अधिकारी बनाता है क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह भी ये काम करने वाला है تم لوگ کم ہی سوچتے ہو اَمَّنْ <تصفيق> يَرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَا إِنَّ رَبَّنَا كَانَ بِالنَّاسِ رَءُوفًا رَحِيمًا और वो कौन है जो सूखी जमीन और समुद्र के अंधेरों में तुम्हें मार्ग दिखाता है और कौन अपनी दयालुता के आगे हवाओं को शुभ सूचना लेकर भेजता है क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह भी ये कार्य करता है बहुत उच्च है अल्लाह उस शिर यानी बहुदेववादी कर्म से जो ये लोग करते हैं और वो कौन है जो प्रथम बार पैदा करता और फिर उसकी पुनरावृत्ति करता है और कौन तुमको आसमान और जमीन से रोजी देता है क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में हिस्सेदार है कहो कि लाओ अपना प्रमाण अगर तुम सच्चे हो इनसे कहो अल्लाह के सिवा आसमानों और जमीन में कोई गैब का ज्ञान नहीं रखता और वे तुम्हारे पूज्य तो ये भी नहीं जानते कि कब वे उठाए जाएंगे बल्कि आखिरत का तो ज्ञान ही इन लोगों से गुम हो गया है बल्कि ये उसकी ओर से शक में हैं, बल्कि ये उससे अंधे हैं ये इनकार करने वाले कहते हैं क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो चुके होंगे तो हमें वास्तव में कब्रों से निकाला जाएगा ये खबरें हमको भी बहुत दी गई हैं और पहले हमारे बाप दादा को भी दी जाती रही हैं। मगर ये निरी कहानियां ही कहानियां हैं जो अगले समय से सुनते चले आ रहे हैं कहो तनिक जमीन में चल फिर कर देखो की अपराधियों का क्या परिणाम हो चुका है इलाम बचालना सुन ए नबी इनकी दशा पर दुखी न हो और न इनकी चालों पर दिल तंग हो वे कहते हैं कि ये धमकी कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो कहो क्या आश्चर्य कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो उसका एक भाग तुम्हारे करीब ही आ लगा हो वास्तविकता ये है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा उदार अनुग्रह करने वाला है मगर ज्यादातर लोग कृतज्ञता नहीं दिखाते निसंदेह तेरा रब खूब जानता है जो कुछ उनके सीने अपने भीतर छिपाए हुए हैं और जो कुछ वे व्यक्त करते हैं आसमान और जमीन की कोई छिपी चीज ऐसी नहीं है जो एक स्पष्ट किताब में लिखी हुई मौजूद न हो ये सत्य है कि ये कुरान इसराइलियों को प्राय उन बातों की वास्तविकता बताता है जिनमें वे विभेद रखते हैं, और ये मार्गदर्शन और दयालुता है ईमान लाने वालों के लिए यक़ीनन इसी तरह तेरा रब इन लोगों के बीच भी अपने आदेश से फैसला कर देगा और वो प्रभुत्वशाली और सब कुछ जानने वाला है